कप्तान गजेंद्र सिन्हा भी देखकर दंग रह गए उसने अपनी करते कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो देखो ऐसा नहीं है कि तुम कोई केस दोबारा से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें प्रोटोकॉल को तो फॉलो करना पड़ेगा ना अब अगर तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है तो तुम्हें उसके बारे में पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए ना फिर उन्होंने आगे कहा अब तुम किसी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो भी बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किए ऐसी सिचुएशन में तो अगर सीनियर्स तुम्हें परमिशन दे भी दें तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये केस दूसरे ब्रांच का है और अगर केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना भी हुआ तो ये उसी थाने का काम है तुम नहीं कर सकते ये सर मैं किसी दूसरे ब्रांच का केस लेने की बात नहीं कर रहा हूं विक्रांत ने तुरंत ही अपनी पूरी कहानी बदलते हुए कहा देखिए आपको तो पता ही है कि मैं पहले किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था भले ही हमने असली मुजरिम को पकड़ लिया है लेकिन फिर भी अभी वो केस हम क्लोज नहीं कर सकते मुझे अब एक नया क्लू मिला है तो फिर मुझे उसी के लिए इन्वेस्टिगेट करना है अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना अरे तुम समझते क्यों नहीं कैप्टन गजेंद्र ने झुंझुलाते हुए कहा किडनैपिंग केस किडनैपिंग केस है और पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी मर्डर केस पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी मर्डर केस है दोनों अलग अलग है ना तुम दोनों को मिक्स क्यों कर रहे हो और तुम्हें सिर्फ किडनैपिंग केस पर काम करना था मैं कहा मिक्स कर रहा हूं सर विक्रांत ने जवाब दिया देखिए ऐसा है कि मुझे कुछ क्लू मिले हैं जिसके आधार पर मुझे शक है कि विजय सेंगर की बेटी के किडनैपिंग में रोहन निगी का पूरा परिवार शामिल था तो उसी के लिए मैं उन्हें इंटारोगेट करने के लिए लेकर आया हूं तुम, तुम, कैप्टन गजेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि विक्रांत इस तरह के बहाने बनाते हुए दो केस का कनेक्शन जोड़ सकता है वो विक्रांत से बातों में नहीं जीत सके विक्रांत तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो डॉक्टर संजय ने विक्रांत को आंखों से इशारा करते हुए कहा अभी तुम्हारे प्रमोशन की फाइल प्रोग्रेस में ही है और तुम्हें दूसरे केस पर भी काम करना है संजय सर प्लीज बकवास बंद कीजिए विक्रांत ने थोड़े हौसे में कहा अगर यह केस सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर भला मैं आगे और बड़े केस कैसे सॉल्व कर पाऊंगा विक्रांत तुम बकवास बंद करो कैप्टन गजेंद्र ने विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम यह मत सोचो कि तुमने उन्नीस का किडनैपिंग केस सॉल्व कर लिया है और वो गोल्डन टॉम का खजाना ढूंढ लिया है तो अब जो मन में आएगा वो करते जाओगे अभी भी तुम पुलिस डिपार्टमेंट में ही हो इससे ऊपर नहीं निकले हो तुम्हें आके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तुम इस तरह से अपने सीनियर्स को इग्नोर करते हुए किसी भी केस पर काम नहीं कर सकते तो आज तुम किसी भी हालत में इन दोनों को टच नहीं कर सकते इट्स माई ऑर्डर कैप्टन गजेंद्र के ये कहते ही विनोद के साथ आए हेडक्वार्टर के पुलिस वालों को फिर से खड़े होने की ताकत मिल गई थी एक बार फिर से वो विक्रांत से भिड़ने के लिए तैयार हो उठे थे, थे अच्छा अच्छा विक्रांत ने उन सभी को एक नजर देखा लेकिन वो जरा सा भी परेशान नहीं हुआ आ जाओ सब आ जाओ अगर किसी में हिम्मत है तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ मैं अभी भी यहां खड़ा हूं जो हो जाए तुम, कैप्टन गजेंद्र भी काफी गुस्से में आ गए उन्होंने तुरंत ही वहां पर मौजूद पुलिस वालों को विक्रांत से भिड़ने का इशारा कर दिया तब स्थिति डॉक्टर संजय के हाथ से भी निकलती दिख रही थी सो वो भी एक किनारे पर खड़े हो गए ऐसा लग रहा था कि यहां पर अब फिर से एक दूसरा दंगल शुरू होने वाला था विक्रांत फिर से उन लोगों के साथ दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहा था विक्रांत फिर से इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ने ही जा रहा था कि वहां पर फिर से एक आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लगा कि फिर से कोई यहां पर आ रहा था रुक जाओ सब रुक जाओ कोई नहीं हिलेगा सब लोग मुड़कर पीछे देखने लगे तो पता लगा यहां पर पूरी पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी कुछ ही सेकंड में यहाँ पर से देखकर अब यहां किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके साथ दस बारह ऑफिसर की टीम भी यहां पर आई हुई थी कटिहार साहब को देखते ही विनोद उनके पास जाकर अपनी तारीफ बटोरना चाहता था वो सोच रहा था कि उनके पास जाकर विक्रांत को शिकायत करते हुए खुद की तारीफ जाए। उसे लग रहा था कि कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे लेकिन इस वक्त कटिहार साहब का मूड देखते हुए विनोद को ऐसे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उधर इतनी ज्यादा संख्या में यहां पुलिस वालों को देखकर विक्रांत और अपसेट हो गया लग रहा है ये साले मुझे इंटेरोगेट नहीं करने देंगे विक्रांत मन ही मन सोचने लगा कटियार साहब खुद चलकर आगे आए और विक्रांत के पास पहुंचकर उन्होंने ऐसा फरमान सुनाया जिसे सुनकर तो विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई कैप्टन गजेंद्र आप जितनी जल्दी हो सके यहां से अपनी फोर्स हटा लीजिए क्या मतलब है इन सबका यहां पर क्या खुद कैप्टन गजेंद्र भी कटियार साहब का ऑर्डर सुनकर दंग रह गए एक बार के लिए तो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिर कटियार साहब उससे चाहते क्या हैं। विनोद कुछ बोलने की हिम्मत जुटा रहा था लेकिन हेडक्वार्टर के चीफ कटियार साहब का पारा देख उसके शब्द मुंह के भीतर ही खत्म हो गए इसके बाद कटियार साहब धीरे धीरे चलते हुए विक्रांत के करीब पहुंचे और फिर उससे बोल पड़े मैं भी क्राइम ब्रांच से हूं तो मैं तुमसे ज्यादा इस सिचुएशन को समझ सकता हूं इन्वेस्टिगेटर का काम करना इतना आसान नहीं है और ऊपर से जब आपको यह पता चले कि किसी केस को गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है तो फिर तो यह बहुत बुरा लगता है अगर किसी केस को गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया तो फिर इसकी वजह से बहुत सी लोगों की जिंदगी तक खराब हो सकती है फिर कट्यार साहब ने विक्रांत की आंखों में देखते हुए कहा विक्रांत तुमने बिल्कुल सही किया है बहुत अच्छा काम किया है एक क्रिमिनल पुलिस के रूप में हमारा काम ही यही होता है कि हम सच्चाई को सामने लाएं और असली मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाएं। कटियार सर कैप्टन गजेंद्र की कभी उम्मीद नहीं थी कि कटियार साहब विक्रांत से इस तरह की बात कर सकते हैं उन्हें बड़ा अजीब लगा वो कटियार साहब को अकेले में ले जाकर अपने तरीके से समझाना चाहते थे लेकिन उधर विनोद राय के भी चेहरे का रंग उड़ चुका था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली हेडक्वार्टर के चीफ कटिहार साहब ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा दरअसल ये केस बहुत कंफ्यूजिंग था इस वक्त मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका था और सबसे ज्यादा संदिग्ध रोहन नेगी ही लग रहा था और फिर वो खुद भी अपनी सफाई में ज्यादा कुछ प्रूफ नहीं कर सका था इसलिए मेरा पूरा शक उसी पर था और फिर मैंने उसी को असली मुजरिम समझ लिया था अब मुझसे कहाँ गलती हुई मैं ऐसा क्या नहीं समझ सका जो तुम्हें आज दस साल बाद भी समझ में आ गया प्लीज मुझे बताओ। इसके बाद अपने के से काफी प्रभावित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेडक्वार्टर के चीफ इतना कुछ होने के बाद भी इतने पोलाइटली बिहेव करेंगे अभी तक तो विक्रांत को यही लग रहा था कि विनोद को कटिहार साहब नहीं ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए भेजा हुआ है लेकिन अब उसे समझ आया कि विनोद राय से कटियार साहब ने कुछ नहीं कहा था वो अपने मन से कटियार साहब के आगे अपना नंबर बढ़ाने के लिए यहां कर विक्रांत को रोकने की कोशिश कर रहा था अब तक कैप्टन गजेंद्र ने वहां मौजूद बाकी की सभी पुलिस टीम को यहां से जाने का ऑर्डर दे दिया और फिर विक्रांत और कटिहार साहब के साथ ही कैप्टन गजेंद्र और विनोद भी इंटेरोगेशन रूम में जाने लगे दरअसल ये लोग भी देखना चाहते थे क्या आखिर विक्रांत कैसे चीफ कटियार साहब की इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित करने वाला है सच कहें तो हबीबीन लोगों को यही लग रहा था कि विक्रांत कटियार साहब की इन्वेस्टिगेशन को गलत साबित नहीं कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो फिर विक्रांत की यहां पर बहुत बेजती होने वाली है हो सकता है कि कटियार साहब में आकर विक्रांत को कोई सजा भी दे सकते हैं इसी उम्मीद के साथ विनोद और कैप्टन गजेंद्र अंदर इंटेरोगेशन रूम में पहुंच गए थे खुद कटियार साहब भी यहां अपनी गलती जानने के लिए पहुंचे हुए थे ऐसे में विक्रांत के ऊपर उस वक्त काफी प्रेशर था उसे पता था कि अगर आज के में वो मिस्टर तलवार के बेटे अंकित तलवार को मुजरिम नहीं साबित कर सका तो फिर उसे कटियार साहब के आगे बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा ऊपर से यहां पर अब तक डीएन नगर ब्रांच के भी काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स पहुंच चुके थे सबकी नजर इस वक्त विक्रांत पर ही टिकी हुई थी विक्रांत के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वो इस वक्त काफी नर्वस फील कर रहा था। विक्रांत बात अच्छे से फिर किसी भी हालत में अपना जुर्म नहीं कबूल करेंगे ऐसे में विक्रांत को उन्हें इंटरोगेट करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी होगी और हर एक सवाल काफी सोच समझ कर पूछना होगा